सिया

हो रही है आप लोग जो है, तो लो है। ब्रह्मा जी की जो है भगवान ने सृष्टि का ज्ञान दे दिया संसार की किस प्रकार से सृजन होगा एक एक चीज का

तो पहले इस विषय में चर्चा हुआ था भगवान इसको कृपा करके ज्ञान दे देंगे वो तो अलौकिका अलौकिक चीज सृष्टि कर सकता है आजकल भी देख रहे हैं बल्ब है माइक है मोबाइल है एटम बम है गाड़ी है एरोप्लेन है इंटरनेट है ये सब क्या है जो चीज आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे ही से भगवान ने सब ज्ञान दे दिया और बना दिया

आप लोग को मोबाइल चलाने में नहीं आएगा बनाने बना <laughs> तो ऐसे भगवान से प्रार्थना करो आपको भी कोई ज्ञान दे दे भी। आप भी कोई चीज बनाओ आपको मिट्टी से आलू प्याज बनाने का ज्ञान नारायण नारायण नारायण नारायण

ये सब संसार के चीज है जितना भी यहाँ खा पी करके समाप्त तो हो जाएगा लेकिन भक्ति का ज्ञान इसको मिल जाए सब वो सबसे बड़ा कल्याण कल्याणकारी वो यहाँ भी कल्याण करेगा मरने के बाद भी कल्याण करेगा श्री राम श्री राम श्री राम इसी विषय में काली चर्चा किया था भक्ति संबंधी में ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान जिसको मिलता है बड़े भाग्य

ब्रह्मा जी एक सृष्टि सु, सुदृढ़ किया एक एक करके पहले अपने सर से सनकादिक को जन्म दिया सनकादिक ऋषि सनक सनक सनातन ऋषि ऋषि मुनि महात्मा को प्रकट किया धीरे-धीरे जैसे जैसे भगवान की प्रेरणा हुई सब प्रकार की सृष्टि गाय भैंस लेकर कुत्ता बिल्ली चूहा

हर प्रकार का चीज है अपना सुजन सब सु करने लगे आगे तक तो कश्यप ऋषि होंगे उनसे जो बहुत सारे सृष्टि होगा सर्प पशु पंची आदि आदि आ भी बनाया बड़ा ही व्यवस्थित बड़ा चमत्कार है

देखिए एक फूल भी देखिए खाली आप लोग ले आते हैं सूंघ लेते हैं आनंद ले लेते लेकिन उसमें कितना सुंदर देखने में उसमें खुशबू भरा हुआ है सेवे के ले लिए, आ हाहा केला ले लिए, कोई भी एक फल ले लीजिए अनार ले लिए, कई ढंग से भगवान ने बनाया उसके अंदर एक एक दाना सजा सजा करके

रखा उसके ऊपर कवर मार दी ऐसे <laughs> लगता है कोई करके बहुत ढंग से देखिए एक मक्का भी देखिए ऐसे लग नहीं रहा है कोई आज भी बहुत सुंदर ढंग से उसको सजाए सजाए करके सब एक एक दाना सो रखा है <laughs>

ये मनुष्य का शरीर कप दिखिए अगर इसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया है तो जीवन कितना परेशान हो जाता है जहां पर जरूरत है देखने के लिए आग सुनने के लिए कान बोलने के लिए जुहा चलने के लिए पैर काम करने के लिए हाथ सोचने के लिए दिमाग खाने के लिए यह बत्तीस दांत चबा करके

अंदर जाने के बाद पचाने के लिए पाचन शक्ति उसके अंदर जाने के बाद भी कहीं पचा करके अपने आप अप ही पानी अलग महिला अलग सब देख शरीर में खून पसीना बन करके सब कैसे तैयार होगा शरीर ये सब व्यवस्थित तो बनाया गया शरीर का एक भी अगर कोई पार्ट गड़बड़ हो जाए

तो आप अकंग गो, अकंग हो जाएंगे अच्छा ये बताइए भगवान ने कहीं हाथ को जहां था मुड़ने का मनाए देखिए कहीं ये सब मुड़ने का सिस्टम नहीं होता है इसे होता सीधा क्या होता ही ऐसे चलते तो लगता प्रेत चल रहा है कोई भी चीज आप पकड़ नहीं पाएंगे अगर ये सब मुड़ेगा नहीं तो जहां पर जैसे जैन की जरूरत है

आपको कभी अस्थि पंजर दिखे देखेंगे कंकाल इस सब में आप देखेंगे इसे लगता है कोई जोड़ सो मार के कोई कलाकार जोड़ जोड़ के सब ये सब बनाया जहां पर मूर्ति हड्डी की जरूरत तो है मूर्ति जहां पर पतला की जरूरत तो है पतला जहां पर मुड़ना चाहिए एकदम तो तो मैशनरी पूरा

सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है जैसे मोटरसाइकिल बनाते हैं गाड़ी बनाते हैं तो एक एक पहिया कहाँ और बनता है उसका मशीन कहा और बनता है फिर सब अलग अलग ला करके जोड़ते हैं लेकिन ये एक ही बार ही माघ पेट से निकलता है ऐसे <laughs> नहीं कि हाथ ला दूसरे कंपनी से जुड़ा गया ये हाथ लाकर दूसरे कंपनी से जोड़ा गया ये घोड़ अलग कंपनी से लाकर जोड़ा गया ऐसे नहीं

एक बुंद जल से संपूर्ण शरीर को सेटिंग करके भगवान पे इसमें ऐसे ऐसे मशीन है किडनी किडनी जानते जो भी शरीर में आप नमक खाते हैं पानी पीते हैं कचड़ा शरीर में चला जाता है वो सब छान करके पेशाब के रूप में बहार करता है अगर वो किडनी नहीं रहेगा

क्या होगा मालूम है जितने सब पानी कचरा सब आपके खून में जाएगा इस में खून में भर जाएगा इसलिए जिसका क्रिन खराब हो जाता है फिर डायलिसिस जाता है चार दिन में पांच दिन में पूरा खून निकालेंगे उससे पानी अलग करेंगे फिर नया खून ना

लेकिन कितने एक ऐसा मशीन भगवान दिया है दो दिया है दो एक भी कहीं खराब हो गया दूसरा काम करेगा हम लोग तो खाली बात दूध लाओ पी लिया पानी लाओ पी लिया शरबत लाओ पी लिया <laughs> जो आया खा लिया पी लिया ये नहीं सोचते अंदर बचाएगा कौन कैसे से व्यवस्था कौन करेगा लेकिन भगवान जानते हैं कि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो संसार का चलेगा नहीं

इसलिए उसी के अंदर इसका अंदर आग भी है मालूम है अग्नि देखिए ऐसा अग्नि है कि वो जलेगा नहीं शरीर अग्नि भाई भी जल लेता है ना लेकिन ऐसा अग्नि है आपका जैसे कोई आग में आप लोग पकाते हैं चना फना कोई चीज

ऐसे ही आप उसी के अंदर डाल दीजिए या यहाँ पर तो आप आगे में डालेंगे तो बहुत टाइम के बाद ही चना के डालने गया या या दाल या कुछ ऐसी कोई चीज आप डाल लीजिए बहुत टाइम बाद पक के पहता है हम पर करके, करके, तो यही है पूरा उसको मेसनेर करके पकाया करके पूरा एकदम मसल करके सब समाप्त कर देता है कुछ भी खा उसी भी डाल

कहा छिपा हुआ है वही पता नहीं भगवान कहते ना समय पचावी अन्नम चतुर्विधम चार ही प्रकार के अन्न है खाने का चीज चार प्रकार के क्या, क्या चार प्रकार के भोजन है

चुभ्या चाह चार वजन रहतेबा के चबा के खाने वाले बहुत सारे उसमें रोटी पूरी गोईठा हैं इडली जिलेबी लड्डू ऐसा आएगा जो यानी चबा के खाते हैं, हजारों प्रकार उसमें आएगा चूस के खाने वाला चूस के खाने वाला बताबी आम।, आम है आइसक्रीम है

नारायण नारायण नारायण नारायण खाली बाय दो ये कुछ खाने वाला खाली यही आम और आइसक्रीम <laughs> दो तीन डिंबू तीन ठो आचार तो चटने वाले चुभ्य चुष्य हो गया

ले यानी चटने वाला चटने अचार चटनी चटनी अचार अरे भाई आप लोग रोसोई बनाने वाले आप लोग को मालूम है ना कि हम मालूम है क्या ही दो चार बताइए चटने वाला <laughs>

आ, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम, श्री राम। आ, आचार है चटनी है घी घे को चटने वाला होता होगा ना दही आ, दही भी कभी कभी नहीं चाटते है जो भी हो वो सब क्या करने अभी पेय पीने वाले बहुत है

छाछ है दही दूध है पानी है सर्वते नहीं तो ये चार प्रकार के भोजन है भगवान कहते हैं अहम वैषाण रूता प्राणिनाद्रित मई अग्नि के रूप में प्राणी के पेट में रहता है प्राणापान समयुक्त पचावी अर्णम चतुर्विधम चार प्रकार के भोजन भी यह पचाता हूँ

अगर किसी का पाचन आग्री निकल जाएगा जो भी खाएगा ना जैसे बोरी में आपने भर दिया दो दिन के बाद बोरी में भरा ही रहेगा ऐसे ही भरा रहेगा कुछ होगा ऐसे हो जाएगा उल्टी बन लग जाएगा देखिए एक से एक चीज भगवान ने कितना व्यवस्थित बनाया ऐसे नहीं की सृष्टि कर दिया तो अंधाधु जैसे बना करके

छोड़ दिया दुनिया एकदम ऐसे होना चाहिए सिस्टमेटिक ढंग से पैर भी देखिए आप चल रहे हैं एकदम पैर ऐसे बना कि आप कितने दौड़ गिरेगे नहीं खाली इतना सा लंबा जो साइड का ऐसे नहीं बनाएगा सीधा ऐसे कर दिया था गिर पड़ते पड़ते पड़ पड़ चमड़ा देखिए पतला है लेकिन नीचे पैर का चमड़ा इतने मुटा दिया है

मोटा नहीं देगी तो घि जाएगा फुन फुन है ना? जहां भी शरीर में कोमल जगह है छिद्र है जहां भी ये बाल का ये देखिए मस्तक पर जो है पर है मस्तिष्क है चाहे इसमें ठंड लग जाए गर्म लग जाए इसीलिए बाल जैसे छप्पर कर दिया

आ, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम अब देख पशु का मनुष्य का तो हाथ है तो कोई मच्छर काटा या कोई तो देगा और भगवान ने सोचा पशु लोग का तो हाथ है नहीं वो लोग कैसे मच्छर पच्छर भगाएंगे या कोई कीड़ा पिड़ा या इतना सुंदर लंबा सा पीछे सांप साफ

करके उस समय और थोड़ा सा झाड़ू सा देखिए इतना अब वो पूछ रहे कितना चलाछे जा करके पड़ेगा मच्छर फच्छर जितने अरे बड़ा कलाकारी नारायण ना, नारायण ना, नारायण

श्रीराम जैसे बच्चा मां के गर्भ में आता है तो वहां पर भोजन कैसी इसलिए भगवान ने कितने चला गिरी ढंग से मां के खाद्य नली से एक नाड़ी नस ला करके नाभि में फिट करके बच्चा का पेट में

मां जो खाएगी वो सब भोजन बच्चा के पेट में अपना पहुंचेगा जैसे बच्चा जन्म होने लगेगा तो उसको नहीं नागरिक छेदन काटते हैं जो नाल और नारियल काट देते हैं फिर जरूरत नहीं है लेकिन भगवान ने सोचा अच्छा पैदा होने के बाद क्या खाएगा इसलिए मां के शरीर में दूध अपना बना देते

ऐसे नहीं लगता है कोई बड़ा ही कलाकारी दूध पीने के लिए भी वो लंबा -लंबा दांत नहीं रहेगा ऐसे भगवान उसके मुंह में दांत रहे ऐसे दूध दांत रहता है ऐसे मजबूती जैसा वो अपना आप ही दूध पी लेकिन दो तो चार साल का ऐसे हो जाएगा दो साल है। दो साल का पीता चाहिए दो साल तीन साल जब हो जाएगा तो फिर उसका अनाज खाना चालू कर देगा तो फिर

तो दांत निकलना शुरू हो गया ये दांत निकलना तो तीन साल के बाद निकलता है ना दूध पीना जब बंद करेगा नहीं तो। नहीं कोई सब महीना नहीं, नहीं कोई महीना दांत अनाज की तरफ बढ़ेगा जो नहीं खाना चालू कर देगा दाल भात रोटी सब्जी दूध छोट जाएगा

पीना <laughs> से पीना तो निकलना है देखिए छोटा बच्चे जो रहता उनके मन में कोई नहीं। कोई नहीं, संसारी की भावनाएं कुछ नहीं तो कोई टेस्ट है उसके आ, आ, आ, और देखिए भगवान कितने चला के सोचिए कि बच्चा जो पैदा होगा

क्या मालूम पैदा करेगी इसको लालन पालन कोई करेगा नहीं करेगा मेरे को सब देखना पड़ेगा इसीलिए ममता इसे भर देते हैं माँ के में वो बिना खाए पिए दिन रात जाग करके उसे कितना देखभाल कर तो लगता है ये जो माँ को छोटे छोटे बच्चे लोग दिन रात भर सोते भी नहीं, नहीं। लगता है

नहीं आ, कभी रात ठीक से नहीं परेशान कर मलमूत्र त्याग कर देगा लेकिन देखिए माँ को जो है दुर्गंध नहीं लगेगा कितने न माँ को देखा उसको जब बच्चा खिलाते समय जो है ठंडा से कर देते हैं

अरे <laughs> मेरे मुन्ना कितना अच्छा चंदन जी से जो है मतलब क्या कर रहा है रे मतलब गीत गा गा के गार के साथ कर <laughs> वही कहीं दूसरे का बच्चा का होता है अरे कहां से चंपा बहनी तू बच्चा ले लो भाई तुझे तुझे कहां कहा मेरे घर में ऐसे कह देंगे सब पड़ोसी का हो जाता लेकिन माताओं के मन में ऐसे ममता भर देती है

देखिये कोई माँ के सामने उसके बच्चा को कहीं कोई दुख पहुंचाना चाहे शेर नहीं बन जाएगी पूरा उसे खाली दिन में उसको कोई छोटा सा बच्चा भी धमका देगा लेकिन कहीं बच्चा गोद में है कोई आकर उनके साथ लड़ जाए क्या बात है कुत्ता कुत्तिया होगा ना जो बच्चा बच्ची देती है खाली दिन में थोड़ा सा ही डरा तो भग जाएंगे भाव भाव करेंगे

डंडा दिखाओ या कोई पत्थर मारो या थोड़ा धमकाल तो भाग जाएंगे लेकिन बच्चा अगर उनके पास है वो कोई करके तो आप उनको हटा नहीं सकते एक बार अपने गांव में जो कुतिया को मैं थोड़ा सा देने से भाग जाती थी बच्चा दे दिया मैं उसी प्रकार से भाग जाएगी लेकिन यही से भगा गया तो मेरे को दौड़ा दिया पूरा

करके मैंने किया अरे बाबा बाबा ये, ये थोड़ा मैं बामता था, था भागी आज मेरे को दौड़ा रखी उसी टाइम में इतना शक्ति ऐसे उनके पास में भावना ऐसे क्यों है जानते है भावा भगवान ने ही कृपा करके दे देते नहीं तो बच्चा का सुरक्षा नहीं हो पाए मैं ये देखा हरेक प्राणी में चाहे पशु हो पंछी हो चाहे गाय हो चाहे भैंस हो

कि ना भगवान ने सोचा इसे नहीं करेंगे तो मई जाकर दौड़ दौड़ के दिखूंगा इसलिए लगा दे उसी के अंदर अपना लगे रहे मैं आराम से अनंत सहन में बैठा रहो लक्ष्मी चरण दबाते रहे हरि नारायण हरि नारायण हरी हरी हरे हरी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ये बड़ी है भगवान की योजना

देखिये वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा चलने फिरने लगेगा काम दाम करने लगेगा फिर माँ का इतना नहीं रहेगा और एक चमत्कार मैंने देखा एक दिल्ली में दिल्ली होता है ना दिल्ली वो बच्चा जब पहले करती है दो महीना की एक महीना डेढ़ महीना तक वो पूरा सुरक्षा करती है

फिर डेढ़ महीने के बाद वो छोड़ के ऐसे भाग जाएगी पूरा फिर वहा दो तीन महीने तक आएगी तो मालूम है कि सोचते अब हो गया अब ये लोग को बिंदा छोड़ दो ये लोग अपने पैर पर खड़े हो अपने आप शिकार करे अपने आप व्यवस्था करे वो पूरा वो एरिया छोड़ देती है

यानी कि ये सब विचार करने के बाद ऐसे लगता है जैसे भगवान ने बड़े ही व्यवस्थित तो ढंग से कलाकारी ढंग से ये सब का सृजन किया है होगा मन में कितने उमंग कितने आशाएं कितने इच्छाएं कि नो करना है शरीर में रौनक आ जाएगा शरीर में ताकत आ जाएगा चेहरा में चमक आ जाएगा लेकिन यही से

पचास साल साग साफने लगेगा फिर सौदान्त झंड लगेगा बाल पकड़ने लगेगा आंख को तो कम दिखाई देगा कान कम सुनाई देगा ये सब क्यों करते है भगवान मालूम है क्या भगवान को क्या क्या जरूरत है ये कम करने का

वो सोचते हैं कि अब बहुत संसार सब देख लिया अब ये सब कम करने से धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे मन संसार से हटे अब थोड़ा मेरा भजन करे मेरा भक्ति करे जीवन का कल्याण करे इसीलिए आंख को कम दिखाई देता है नहीं तो भाई ऐसे आंखिक रोशनी बड़कर रहता है क्या प्रेहरा चमक उड़ जाता है छरिया पड़ जाता है

अगर ऐसे नहीं करते 80 साल का भी चेहरा में गाल खिलखिला कर रहता है चमक रहता है ना तो भी वो प्यार करना मोहब्बत करना नहीं छोड़ता हैं? है? इसीलिए भगवान सब को शिथिल कर देते हैं, तो कम दिखाई देता है काम को कम सुनाई जाता है बहुत दुनिया सुन ली, देख लिया अब छोड़ो मेरे बार दिखाओ दान तुफान सब चढ़ा देते बहुत माल खाया

अब ये सादा सीधा भोजन करके राम राम जो, लेकिन क्या करे ऐसे ऐसे लोग चालक हो गए भगवान बाल काला करते सफेद करते है तो आज कल डाई निकाल लिया वैज्ञानिक दांत झड़ने लगता है तो तरह तरह की सब दांत लगाने का दांत का ट्रैक्टर सब हो गए नहीं प्लास्टिक का भी दांत सब

चमड़ी, को सर्जरी देंगे। चमड़ी का सर्जरी हो, हो रहा है। मन जैसे लग रहा है भगवान से संघर्ष चल रहा है आ, लेकिन कितना संघर्ष करो तो भी वो काम नहीं आएगा असली जो चमड़िया और सर्जरी वाला चमड़िया बहुत अंतर है नहीं। असली काला बाल और डाई वाला बाल भी तो अंतर है

हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण नार नार ठीक है समय से पहले अगर हुआ आजकल कल खान पान थोड़ा पीड़ गया जो कमजोरी अस्सी साल में आता था आंख में रोशनी कम दांत झड़ना बाल पकड़ना यह 60 साठ सत्र अस्सी के बाद आग होता था पहले आजकल चालीस पचास में होने लगा

नहीं खान पान बिगड़े इसलिए उससे पहले हो जाए तो ठीक है लेकिन 80-90 साल वाले अब क्या ये करने करने हैं 80-90 साल वालों को ये ज्यादा की जरूरत नहीं अस्सी नब्बे भगवान की कृपा समझ करके की भगवान का नाम लेना चाहिए 80 साल, साल अरे 80 साल वालों को देखता हूँ भी पंजाब देखो

पंजाब की 80 साल की बुढ़ी होगी लेकिन लिपस्टिक यहाँ पर गाल पता नहीं लोग क्या लगाते हैं ऐसे लाल लाल ऐसे टमाटर ऐसे कोई कोई सजावट भी चीज है

मैं कभी कभी देखता हूँ जो खाली टाइम में देखने में वो देखने लायक चेहरा नहीं रहता है कभी कोई पार्टी में जब वो जाने को तैयारी होते हैं ऐसे तो हैं जैसे लगता है कोई हीरोन है क्या लगाते हैं पता नहीं कहाँ मिलता है सब वो जो लगाए नहीं लेकिन जानकारी रखना जरूरी

हाँ कुछ ऐसे ऐसी क्रीम लगा करके यहाँ पर लाली मार खड़ा लगा करके मार करके एकदम फिट फाट फकर आ जाते हैं ऐसा लगता है कि नहीं एकदम आ गए है <laughs> मैं देखा हूँ जो लड़का एकदम देखने लायक भी नहीं वो जो दुल्हा बनता है दुल्हे नहीं बनती है ऐसा लगता है कि एकदम कहाँ से पता नहीं आगे स्वर्ग से उतर गए बुरा

छोटी हैं मतलब ऐसे निकल गया तो। है, उम्र है तो बात ठीक है शादी ब्याह कर रहे हैं लेकिन अस्सी नब्बे साल वालों क्या कहा अभी अटल बिहारी वाजपेयी पंचानवे पंचाई साल हो गया है दिलीप कुमार दिलीप कुमार पंचानबे साल हो गया है उसका भी देखो अभी डाई करके निकलता है संख्या कम हो गई

हरि नारायण नारायण ठीक है भाई लेकिन भगवान का ये सब योजना है और सबसे बड़ा कृपा है मृत्यु मौत हम लोग को मर जाने के बाद रहते हैं मेरे कहा चले गए प्राण ना अरे क्या है सूरण भगवान की कृपा है

एक ने व्यक्ति ने मेरे को पूछा है महाराज अगर मृत्यु भगवान ने मनाए होते तो कितना अच्छा सब सा, कुछ करो या फिर मर जाओ मैंने कहा ठीक है भगवान जी प्रार्थना करे कोई मरे ना लेकिन क्या होगा परिणाम जानते हो जब सौ साल दो सौ साल तीन साल होगा तुम्हारा सब शरीर एकदम झुलिया पड़ जाएगा सड़ने लगेगा

आंख से सब कचरा बहने लगे सर तो उल्टी बुखार सर्दी पे पड़ने लगेगा हड्डी का ढांचा रह कोई इधर खटिया पर पचीस पड़ने लगेगा उधर सब कोई पूछने वाला नहीं है तब क्या होगा दूसरी बार तुम्हारा होगा फिर कोई अगर मरने का व्यवस्था नहीं बनाए हो तो भगवान

तो तुम्हारा माँ का बाप का भी बाप होते उनका ही बाप माँ होते उनके ही, ही माँ बाप होते उनके माँ बाप होते इसलिए कितने लाख माँ बाप तुम्हारा बैठे होते बुढ़ा बुढ़ी तुम्हारे घर में एक माँ बाप बुढ़ा बुढी को अब देखभाल करने में हालत खराब हो रहा है अगर भगवान ने मरने का सिस्टम नहीं बनाया होता तुम्हारे घर में भी करोड़ों कितने लाख बुढा बुढी बैठे हुए होते

बैठ बैठ कुर्रा कर के है उधर उधर दूसरी साफ कर रहे तो के उधर बड़ी दस गाल सुना रही आजी सास आजी सास का आजी सास <laughs> कितने बैठ होते है?

भूम भाम ऊ पाम पूरा बीत जाता पूरा है यानी पूरा कचड़ा हो जाता सब भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु ये क्या अपने बनाया खला खुद प्रार्थना करना पड़ता है इसलिए भगवान ने कृपा में देखी देखा ये माल <laughs> खत्म हो गया कोई काम का नहीं इसको समाप्त करके फिर उसको दूसरे घर में नया तर ताजा बच्चा बनके

कि नहीं नहीं तो बोलो प्रार्थना करता कोई मरेगा नहीं आप लोग घर में हैं? तो मरने से कोई रोएगा नहीं अरे तो इधर मरने के लिए बोल रहे हैं, फिर मरने के बाद रोने के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं नारायण नारायण नारायण नारायण मतलब रीति पूरा करने के लिए तो ऊपर से भी रो सकते हैं

इस अंदर से कुछ है नहीं खाली झूठों में है प्राण नाथ कहा चले गए एक झूठों में कहकर रो दिया फिर कोई आसो फिर कुछ नहीं से दो दो तो कोई बात नहीं लेकिन सत्य में परेशान हो जाते हैं ना लोग तो है अरे भाई मोह हो जाता है लेकिन मरा तो क्या है हो जाएगा फिर दूसरा अच्छा सर धारण करेगा भक्ति वाला आदमी हो

मुक्ति हो जाएगा रोना भी चाहिए थोड़ा अभी हमारा घर में में में जीजा दो तीन मर गए समझ पिताजी मरे तो बड़ा खुशी तो हुई चलो भाई भक्ति वाले आदमी थे बहुत राम नाम जुक्त थे उनका मृत्यु होगा सीधा भगवान धाम जाएंगे नहीं तो झाम नहीं जाएंगे तो दूसरे घर में पैदा होंगे ना

अब बुढ़ा बुड्ढी बनने के लाठी लेकर के उधर है क्या मरता नहीं ले करके भड़क जाएगा तकलीफ तकलीफ सेवा करने उन लोग को बड़ी है इसलिए मृत्यु जो है वरदान है ये बात तो आप लोग बढ़िया से सोच करके ज्ञान करो तो ये मरने के लिए सब लोग डर रहे हैं मरने बाद रोते है ना आपके ज्ञान अगर मिल जाएगा

तो मृत्यु को आप भगवान की कृपा समझ समझोगे हाँ इतना दिन के लिए सर रहना चाहे चाहिए अच्छा है भगवान का नाम जपो हुए भक्ति भजन करने वालों के लिए ठीक है रहे तो कुछ जपो हो जो कोई भक्त नहीं पूजा नहीं पाठ नहीं खाली बार सुबह दो किलो दाल चाल भात खा लिया फिर जाए लेट्रीन खराब कर दिया फिर शाम दो किलो खा गया फिर लेट्रीन खराब कर दिया ये आदमी क्या जरूरत है मतलब चिंता रहेगा

मेरे को तो लगता है इसे फाल्त आदमी कोई काम नहीं हाँ भजन, भजन अगर कर रहा है तो चलो उनका कल्याण के लिए रास्ता बना रहा है से पड़ा हुआ है खा रहा है पी रहा है मलबूत्र त्याग कर रहा है क्या है जल्दी जाए भगवान की तो जो जना है कि इसको भी <laughs> मतलब तो समय से अपना जाएगा अपना कर्मफल भोग कर गे लेकिन अगर कोई चला गया तो

लिए क्या सोच हाँ, कोई भक्ति कर कर कर कर रहा रहा रहा रहा था, कर रहा था, कर रहा था, था। पूजा भजन चला गया, चलो भाई। दिन देखिए वही पर जब सर्क डस के मरने का जो है कितने उन घर वाले दुखी हो गए

कितने लोग दुखी हो गए परिस्थिति में तरह चिंतित हो गए लेकिन सोच के सात दिन में कल्याण कैसे करना अपना लेकिन जब सुखदेव जी ज्ञान सात दिन भागवत सुनाया अपने आप को जो धन्य समझे महाराज मैं कितना बड़े भागी है जो मेरे को अभिशाप मिला नहीं तो पता नहीं ऐसे ही खात के कम मर जाता प्राण निकल जाता पता नहीं चलता सात दिन पहले मेरे को मालूम पड़ गया

भगवान का नाम सुन करके उनके चरित्र सुन सुन के उनके ध्यान करते करते मेरा प्राण जाएगा कितना बड़े भाग्य हूँ मैं इसीलिए मैं भगवान ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारा मरने से पहले ही दस दिन पहले मालूम पड़ जाए नहीं गुरु जी का दो साल पहले भयानक बीमारी प्रार्थना करता हूँ जानकारी हो जाकर मर जाना

दो साल पहले बताए गए नहीं ना डॉक्टर ज़्यादा से ज्यादा पांच छह महीना पहले ही डॉक्टर हैं वो दो साल नहीं जाएगा छ महीना तो मालूम पड़ जाए तो छह महीना भजन कितना पूजा पाठ करके कम से गंगा किनारे चला जाएगा इसलिए जिसको डॉक्टर

जो एड्स कैंसर हो जाता है ना कभी कभी इतने लोगों दुखी हो जाते हैं ये सामने वाले वाली थी कैंसर हो गया था अरे ऐसे अगर डॉक्टर बोल दे तुम्हारा जो चार महीना मृत्यु बड़े भाग्यशाली है समझ लो अब सब दुनियादारी से मन हटा करके भगवान का नाम जब के बाद ध्यान करके पूजा पाठ करो अगर भगवान ने कृपा किया है जाकर छह महीना हरिद्वार में गंगा किनारे निवास कर लो हो गया सीधा मुक्ति

तो ये सब भगवान का सुंदर व्यवस्था है मौत भी उनके ही कृपा है जो कुछ भी बड़ा हा हम लोग को नहीं समझ पा रहे अज्ञान हम दूसरी भगवान भगवान एक क्या हो गया एक क्या हो गया अरे जो क्या अच्छा है एक, छो, एक छोटी सी बात बताओ दो मिनट का एक सेकेंड का

एक बार जो है नारद जी जो भगवान भेजे कि नारद जी आप जाओ एक स्वर्ग बच्चा पैदा हुआ है उसको देख के आओ स्व बच्चा को देखने के लिए नारद जी गए नारद जी देखते ही स्वर का बच्चा मर गया तो जैसे बच्चा मर गया तो वहां जो स्वर पाला था जो डोम कोई छोटे जाती वाला अरे महाराज कहा आ गए तुम्हारा आते हैं हमारा ये बच्चा मर गया तू तो दौड़ाया

नारंगी के से भाग के से अब कुछ दिन बाद गाय गाय का का बच्चा बच्चा पैदा हुआ तो तो भगवान बोले जाओ आओ अरे महाराज आप जहाँ जाते हो मर जाते दौड़ाते हैं सोना यहाँ जाओ यहाँ जाए कर गाय का बच्चा देखते ही मर गया अब वहां से कैसे कैसे भागे इसी प्रकार

फिर जाए कि एक मनुष्य के घर में पैदा हुआ का बच्चा भगवान बोले कि जाओ तो उसको देख के उतरा मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ उनकी जगह पर वहां जाते देखते मनुष्य का बच्चा मर गया अब प्रचार हो गया नाराज जी का नाराज जी जहां जिसको देखते मर गया अब एक बार राजा के घर में एक राजा का लड़का पैदा हुआ नाराजी को बोले नाराजी देख के नाम महाराजा हो तो पिटवाएंगे पूरा

ले जाओ भगवान का के आगे काटे जय से पहुंचे राजा का लड़का भी देखते ही वो मरा नहीं वो लड़का जो है एकदम प्रणाम किया बोलने लगा महाराज आपने मेरे को धन्य कर दिया है क्या कर दिया भाई मैं ना पहले मैं ईश्वर के बच्चा बन के पैदा हुआ था आपका दर्शन होते ही मेरा मुक्ति हो गया

फिर मैं जाएगी गाय का बच्चा बना वहाँ आपने दर्शन दिया तो फिर वहां से ही उज्वनी से मेरा मुक्ति हो गया पाप से स्पष्ट हो गया फिर मनुष्य घर में पैदा हुआ साधारण घर में वहाँ दर्शन दिए तो वहां मुक्ति हो गया अब आपकी कृपा से राजा के घर में पैदा हुआ है क्योंकि धर्मशील राजा आपने मेरा जीवन भिन्न कर दिया अब देखिए नारद जी जहाँ भी जाते सब दौड़ा देते नहीं <laughs>

लेकिन उनके दर्शन से उनका कल्याण ही होता था लेकिन पब्लिक समझती है कहा आ गया मनोज ऐसे ही भगवान ने जो कुछ भी संसार में व्यवस्थित सब किए ना सब बढ़िया कल्याण के लिए होता है लेकिन नहीं कारण तो आइए भगवान की सृष्टि बहुत ही सुंदर है और इसलिए उनकी सृष्टि में जो है व्यवस्था

करके उनके सर्व प्रार्थना करना चाहिए तारा